लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पिया की पियाारी भोली भाली रे दुल्हनिया लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया नमस्कार आज यादों के झरोखे में अपने परिवार की दो बहु की विदाई का किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं और आपको ये बता दूं कि ये शादियां आज से लगभग सत्तर साल पहले हुई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश का परिवेश पहली शादी में बारात बनारस के करीब एक छोटे से शहर जौनपुर से बस्ती गई थी दुल्हन को लाने के लिए सामान्य तौर पर जैसा होता है बारात में बड़े बुजुर्ग लड़के के पिताजी जो कि एक मानिंद प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जौनपुर शहर के वकील साहब थे और लड़का भी बहुत उच्च पद पर कार्यरत था तो साहब ये बारात गई वहाँ पर बस्ती में और ये पहला विवाह था उस परिवार में लड़के का पहला मतलब ट की लड़के का कई विवाह हुए परंतु उस परिवार में वो सबसे बड़ा पुत्र था और उस परिवार में पुत्र का ये पहला विवाह था तो अब क्या हो गया कि बारात पहुंची उस शहर में बस्ती भी एक छोटा सा शहर है पूर्वी उत्तर प्रदेश का वहां पर बहुत बहुत ही मानिंद और शायद शायद सबसे बड़े आदमी की लड़की से शादी हो रही थी तो हुआ यू कि एक बोगी में बाराती गए थे यानी जौनपुर से एक रेलवे की बोगी किराए पर ली गई थी जिसमें कि सभी बाराती थे मगर जो दुल्हे के पिताजी थे वो फर्स्ट क्लास में बैठकर गए आपको शायद मुझे नहीं मालूम आज की पीढ़ी को पता भी है क्योंकि पहले फर्स्ट सेकंड, इंटर और थर्ड ये क्लासेस हुआ करते थे तो फर्स्ट क्लास में बैठने का मतलब वो सबसे ऊपर हो गए तो साहब दुल्हे के पिताजी दुल्हा उसके एकाद भाई और कुछ रिश्तेदार ये लोग फर्स्ट क्लास में थे और बाकी सामान्य जनता के लिए बोगी थी तो साहब बोगी ट्रेन में लगकर गई और बस्ती पहुंच गए और अब बस्ती में शादी हो गई शादी हो गई और विदा के वक्त बहुत भीषण रोना गाना विलाप सब कुछ हुआ अब साहब विलाप हो गया शादी के बाद लड़के के पिताजी ने देखा कि भाई ये तो बहुत देर चल रहा है विदाई का कार्यक्रम तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप लोग आइए और मैं चलता हूं और देखूं कि बोगी स्टेशन पर ठीक जगह पर लगी है कि नहीं तो नेचुरली लड़के के एकाद चाचा और और भी लोग उनके साथ में गए और वो लोग स्टेशन चले गए अब यहां पर विदाई हुई ट्रेन का समय हो रहा है और विदाई पूरी नहीं हो पा रही किसी तरह आखिरी क्षणों में जल्दी जल्दी जल्दी सबको भरा गया किसी तरह गाड़ियों में और स्टेशन पहुंचा दिया अब दुल्हन के साथ आप लोग को शायद भगवती चरण वर्मा की वो उपन्यास याद होगा जिसमें कि उन्होंने बताया था किस तरह रानियों के साथ में एक दासी जाती थी तो यहां भी हमारी दुल्हन के साथ में एक दासी भेजी गई थी दासी परमानेंट नहीं थी परंतु कुछ दिनों के लिए वो दासी साथ में जानी थी तो साहब वो दासी और हमारी दुल्हन ये दोनों चली और दासी ने कोशिश किया कि स्टेशन पहुंचकर अब देखिए शर्म की वजह से दुल्हा और दुल्हे के कोई भाई तो दुल्हन को गाड़ी में चढ़ाने के लिए डिब्बे के सामने नहीं जा सकते क्योंकि उस डिब्बे में तो पिताजी भी बैठे हुए हैं तो दाई यानी कि जो जो उनके साथ में जो दासी गई थी वो दासी इनको दुल्हन को चढ़ाने लगी अब आपको ये बात बता दूं, जल्दी जल्दी में इस विलाप रोवा पीटी के चक्कर में दुल्हन बेचारी चप्पल नहीं पहन पाई थी और वो नंगे पैर आ गई थी दुल्हन थी तो कहती कैसे कि मैंने चप्पल नहीं पहनी है दासी चप्पल नहीं ही पहनती थी क्योंकि दासी है चप्पल पहनने का उसको अधिकार ही नहीं था हमारे दूल्हे के पिताजी ने डिब्बे से देखा कि दो महिलाएं एक सजीद सजी अजीद और दूसरी दासी टाइप की उस डिब्बे में चढ़ने का प्रयास कर रही हैं बहुत सभ्य व्यक्ति थे वो उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन दोनों महिलाओं से कहा ना ना बहन बेटी ये फर्स्ट क्लास है तुम लोगों के लिए नहीं है तुम तो पीछे डिब्बे में जाओ दोनों भोचक की क्यों ऐसा कह रहे हैं बात तो ये थी कि उन्होंने जब दोनों के नंगे पाँव देखे थे तो वह समझ गए थे कि ये दोनों फर्स्ट क्लास लायक तो हैं ही नहीं और उन्होंने अपनी समझ से उनको बिल्कुल सही सलाह दी थी तब उस दासी ने कहा कि नहीं बाबूजी, जी ये तो दुल्हन है ओह बाबूजी बेचारे बहुत शर्मिंदा हुए और किसी तरह से दुल्हन अंदर आ गई तो अब साहब ये तो एक कहानी थी अब हम अगली कहानी की तरफ चलते हैं <laughs> बहुत से पात्र इस कहानी में भी उस कहानी के हैं परंतु यहाँ पर दुल्हन फर्क है और यहाँ पर बारात गई थी सिवान और ये जिनकी शादी पहले हुई थी ना उन सज्जन के ये छोटे भाई थे इस बीच में एक दो भाइयों की शादी और भी निबट चुकी थी तो अब साहब ये बारात सिवान पहुंची तो सिवान से जिस गाड़ी में आना था आप देखिए क्योंकि बीच में एक दो भाइयों की शादी हो चुकी थी तो अब तो अब बोगी वोगी का टाइम ख़त्म हो गया अब चलती सवारी गाड़ी में बैठ के आना था सब पूरी बारात को तो साहब वही सिस्टम कि भाई आ, आप उस ट्रेन में फर्स्ट क्लास में दुल्हन दूल्हे के पिताजी दूल्हा और दूल्हे के एक दो भाई लोग फर्स्ट क्लास में बैठेंगे बाकी लोग अपना जनरल सेकंड थर्ड जिसमें भी बैठे तो साहब ये हमारी दुल्हन को लाया गया बैठा दिया गया फर्स्ट क्लास में अब की बार वो चप्पल पहने थी तो किसी ने आपत्ति नहीं किया अब दुल्हन बेचारी फर्स्ट क्लास में बैठ तो गई मुझे पता नहीं वो उसके पहले फर्स्ट क्लास में बैठी थी कि नहीं या ट्रेन में ही बैठी थी कि नहीं मुझको ये तो नहीं बताया गया परंतु इतना अवश्य बताया गया कि उसी डिब्बे के अंदर यानी ये वो पुराने ज़माने का फर्स्ट क्लास का डिब्बा था जो एक बड़ा सा डिब्बा होता था और उसमें कई लोग बैठा करते थे अगर आप लोग ने आ, मुझे नहीं मालूम आज की पीढ़ी के लोगों ने तो शायद वो डिब्बा देखा नहीं हो मगर मेरे हजूर फिल्म अगर आप देखें या पुराने ज़माने की देवानंद वगैरह की फिल्में देखें तो उसमें आपको वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे नज़र आ जाएंगे जिसमें एक ही डिब्बे के अंदर आजकल तो कूपे होते हैं ना एक ही डिब्बे के अंदर बहुत सी सीटें थी और लोग बैठते थे अब हमारी दुल्हन उस डिब्बे में बैठी हुई है और उसको सामने ससुर जेठ वगैरह बैठे हुए हैं अब बेचारी कब तक अपना मुँह ढके बैठी रहती गर्मी का मौसम समझ नहीं आ रहा ओ ये शादी मई में हुई थी इत्तेफाक से ये बता दू आपको तो उसने क्या किया उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया यानी इन लोगों की तरफ पीठ कर ली और मुंह खिड़की की तरफ कर लिया जिस तरफ उसने अपना मुंह किया तो उस तरफ प्लेटफॉर्म था परंतु बेचारी दुल्हन ये न समझ पाई कि प्लेटफॉर्म से लोग उसको देख रहे होंगे थोड़ी देर के बाद प्लेटफॉर्म पे खिड़की के सामने आने जाने वालों की संख्या बढ़ती गई कोई आता था कोई जाता था और हो गई बात गाड़ी चल दी दुल्हन वही बैठी रही उस तरफ मुंह किए हुए हर स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी ये पैसेंजर गाड़ी थी सिवान से जौनपुर जाने वाली बीच में इधर उधर छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए जब जब गाड़ी रुके तो हमारी दुल्हन बताती है कि साहब देखते थे कि अब कई लोग सामने आने जाने लगा हुआ है छोटे छोटे स्टेशनों पर भी लोग आते जाते हुआ यह था कि बारातियों ने सम एक बाराती ने देखा कि दुल्हन अपना मुंह खोले स्टेशन की तरफ देख रही है उसने दूसरे को बताया दूसरे ने तीसरे को तो दुल्हन को देखने का चाव सभी को रहता है बस आप सब बाराती एक एक करके आते गए और दुल्हन की मुंह दिखाई करते गए और जाकर बताते थे कोई कहता था सुंदर है कोई कहता था असुंदर है कोई कहता था ये जेवर नहीं पहने हैं वगैरह वगैरह और इसके बाद जब गाड़ी जौनपुर पहुंची तब ये खबर ससुर साहब को और जेठ साहब को सबको मिल गई थी धीरे से उस दासी को इनके साथ भी एक दासी गई थी उसको बुलाया गया और बताया गया कि दुल्हन से कहो कि भाई जौनपुर आ गया है अब मुंह इधर कर ले और पल्लू गिरा ले मतलब मुंह ढक ले घूंघट कर ले <coughs> दुल्हन ने घूट कर लिया परंतु अब इन दो कहानियों को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वास्तव में आश्चर्य होता है इतनी लाज शरम हया और लाज लाजशरम हया तो आज भी है परंतु उसका इतना स्पष्ट दिखाना यह आजकल शायद नहीं होता है मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यह बहुत प्रशंसनीय घटना आई थी परंतु ये सुनने के बाद मुझे लगा कि प्रेमचंद ने जो नमक की कमी वाली कहानी लिखी थी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति को देखकर लिखी थी उस कहानी के बारे में फिर कभी बात करेंगे